अभी तीन बार ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति, शांति। अभी हम लोग जो है जैसे कल हमने आत्मा के बारे में या सोल स्पिरिट दो आइडेंटिटी देखा हमने है ना? हम्म हम्म एक ही व्यक्ति के दो आइडेंटिटी हो गए, एक है बॉडी एक है चेतना ठीक है? हम्म बॉडी वो हलचल नहीं करती है मूवमेंट नहीं करती है। हम्म और चेतना जो है वो चुरपुर करने वाली शक्ति है है ना मूवमेंट गति देती है जी आ, तो ये चीजें बहुत जरूरी है जब हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें दो चीजों का कॉम्बिनेशन है ह्यूमन बीइंग इंग्लिश में ह्यूमन बीइंग कहते हैं बींगूमन माना मिट्टी और बीइंग माना चेतना को कहा गया हाँ, हाँ. तो वो दो आइडेंटिटी एक साथ हो गया है इसके लिए काम चल रहा है इसलिए एक्टिवेशन हो रहा है इसलिए लाइवनेस दिख रहा है हाँ. अब मुश्किलें कहा आती है क्योंकि हम लोग जो दिखता है ह्यूमन और जो नहीं दिखता वो बींग है जो नहीं दिखता वो चला रहा है और जो दिख रहा है वो नहीं चलता है वो तो ऑलरेडी मिट्टी ही है और हमारा कंफ्यूजन कहाँ है हमको जो दिखता है उस पर हम लोग बात करते हैं चमत्कार है तो नमस्कार है चमत्कार नहीं है तो नमस्कार नहीं है तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो गया फिर से ठीक है तो इसे गहराई से समझने की जरूरत है और जब हम लोग इन चीजों को समझते जाएंगे तो चीजें जो है आसान होती जाएगी मुश्किलें कम होगी ठीक है जी अब जैसे इसमें तीन शक्तियां चेतना में मन बुद्धि और संस्कार हाँ आप बताइए आप मन बुद्धि और संस्कार तीनों के एक्शन क्या है जो मन है उसमें से धाव उत्पन्न होते हैं आ, तो जैसे थॉट्स आती हैं हम उसके साथ उलझते जाते हैं बुद्धि है मन रुक जाता है लेकिन बुद्धि इसको स्पोर्ट करती है एक लॉजिक माइंड जब हो जाता है आ, और संस्कार ये कुछ रहे हुँ? संस्कार। संस्कार हाँ हाँ ये संस्कार ये है कि जो ऑलरेडी हो चुका है मन और बुद्धि के दोनों ने मिलकर उसको क्रिएट कर दिया अब इसको आ, ये स्टेबिलिटी है उसमें इसको इधर वी कैन लिव उसको या तो हम बिल्कुल खत्म कर देंगे या फिर इसको डिस्ट्रॉय करना होता है या फिर उसको यूज करना होता है चलो मौटे, हाँ है तो लेकिन फिर भी और गहराई होनी चाहिए मन माना विचारों का एक बैंक विचार चलते रहते हैं अच्छे सब चलते हैं ठीक है और बुद्धि ओनली डिसीजन मेकर यस और नो no कर देती है और फिर मन उसी तरह से एक्ट करता है ठीक है शरीर के साथ मिलके एक्शन होते हैं तो जो भी होगा वो रिकॉर्ड होगा फिर एंड वो रिकॉर्ड बना संस्कार ठीक है अच्छे भी रिकॉर्ड होंगे बुरे भी रिकॉर्ड होंगे सब कुछ होगा अब मन और संस्कार के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है अब बहुत गहराई से समझने वाली बात है मन जो है विचार हलचल है और संस्कार में हलचल नहीं है लेकिन एक्शन हो जाता है एज इट इज वो गो रिपीट कर देगा तुरंत बिना मन और बुद्धि के सहारा लिए मन में हलचल है संस्कार में संस्कार में हलचल की बात नहीं लेकिन वो डायरेक्ट एक्ट करता है जैसे कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम आपने डाल दिया है तो जब तक वो प्रोग्राम को डिलीट या निकाल नहीं देंगे वो प्रोग्राम चलता रहेगा ये तो फिर इन दोनों का मतलब दोनों का कंपैरिजन क्यों है मन और संस्कार में अच्छा। मन तो हलचल है इसमें, उसमें उसमें जस्ट कंटिन्यूशन है उसमें हम सोच रहे हैं भाव एक, एक चल रहा है, चल रहा है।, है लेकिन काम सकते है सुनो मन पे काम कर सकते है, पे कर सकते है। संस्कार पे कोई काम नहीं होगा और डायरेक्ट एक्शन होगा ओ oh, ओके okay. जैसे विचारों को हम उसको इट्स इन हैंड कि हम उसको पॉजिटिव तरीके में ला सकते हैं या नेगेटिव में भाव में जा सकते हैं आ, लेकिन संस्कार बिकॉज़ इट्स ऑलरेडी तो उसको उसमें कोई तो चेंज नहीं हो सकती ओके okay. okay. करेगा जी हम्म इसीलिए डेंजर इसको कहा गया जी तो इसीलिए वो जन्म जन्म के एक जन्म के नहीं है ना एटी के है वो जितने मतलब? भी आपने इस पृथ्वी पे शरीर छोड़ा है फिर शरीर लिया है वो सारे उसमें रिकॉर्ड चौरासी अच्छा अच्छा चौरासी जन जिसको बोलते हैं चौरासी योनि जिसको बोलते हैं वो पूरा रिकॉर्ड है हुँ, हुँ, हुँ. <laughs> तो इसीलिए वो पानी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कभी कभी आप मन में विचार कर रहे है लेकिन वो सुन ही नहीं रहा है ओके गाते तो यहाँ फिर काम करना होगा तो कैसे करना है इसलिए राजयोग सिखाया जाता है बाबा आके मेडिटेशन सिखाते हम्म मतलब संस्कारों के ऊपर काम करना ही है संस्कारों को डिवाइन बनाने का काम राजयोग करता है हम्म और डिवाइन कैसे बनेगा वो तो मन के थ्रू बनेगा क्योंकि मन के थ्रू ही उसमें रिकॉर्ड हो गया मन और बुद्धि के थ्रू इसमें रिकॉर्ड हो गया है इसलिए इन दोनों आप करेंगे तो वो काम शो होगा वो उधर चेंजेस होगा जैसे एक पकीट है बहुत गंदा पानी है उसमें ठीक है आपके पास कोई तो अल्टरनेटिव नहीं है उसको निकाल के वो लेट देने का तो आपको क्या करना पड़ेगा अच्छा पानी बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ भरते जाओ भरते जाओ बढ़ते जाओ फिर बुरा निकल जाएगा एक ऐसा समय आएगा जहां पर अच्छा पानी उसमें रहेगा थोड़ा टेढ़ा काम है ठीक है अच्छा ये योग में चला गया हम लोग चैप्टर योग में <laughs> ठीक है फिर भी ये थोड़ा समझना जरूरी है इसलिए मैंने बताया आपको और अब जैसे कि मोटर एंड ड्राइवर के बारे में ड्राइवर एंड मोटर ये तो समझ लिया आपने कल हम्म, जो being है वो चेतना है वो मूवमेंट कराता है अन, जो नहीं चल सकती है उसको चलाने का काम भी ड्राइवर यानी सोल हाँ. आत्मा इस बॉडी का जो आ, मिट्टी है उसमें चेतना लाना उसको मूवमेंट देने का काम भी सोलही करती है ठीक है हाँ. इसीलिए आत्मा को ड्राइवर कहा गया शरीर को मोटर की तरह माना गया है हाँ. थीके? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम लोग इस चीज को भी समझ लेते हैं तो बहुत गहराई से जीवन की कई मुश्किलों को हल कर सकते हैं अब ये ह्यूमन एंड बीइंग के बारे में एक और फिर जड़ के बारे में हमने थोड़े थोड़े रूप से समझ लिया ठीक है अब जड़ की अगर बात करें तो मिट्टी है वो यही से बना हुआ है ना हम्म लेकिन जो चेतना है वो कहाँ से आया ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हम्म तो ये सारी दुनिया में हम लोग देखते हैं जैसे साइंस भी कहता है ये पूरी दुनिया फाइव एलिमेंट से बनी हुई है है ना हम्म जल अग्नि आकाश पृथ्वी ये सब चीजों से बनी हुई है पांचवे तो ये पांच तत्व पूरी दुनिया में जहां भी हमारी नजर जा रही है वो सारी चीजें हमको दिखाई दे रहा है ये पांच तत्व ही है हम्म, अब कोई ऐसा भी दुनिया हो ना जहां पर ये पांच तत्वों के बयान भी चले जाए तो वो चेतना जो है वो मेटाफिजिकल स्ट्रेंथ है ठीक है ये पांच एलिमेंट के परे वो रहती है उसका स्थान वो है आत्मा की बात कर रहे हो आत्मा चेतना जिसको जो भी है ठीक है क्योंकि वो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ यहाँ सिर्फ वो खेलने के लिए आया है दिस इज कॉल्ड स्टेज जैसे शेक्सपियर भी कही कहता है कि दुनिया एक स्टेज है हम सभी पात्र जारी है हम पाठ प्ले करते हैं ठीक है तो ये पूरी सृष्टि का गोला जो है वो तत्वों से बना हुआ है इंक्लूडिंग आकाश ठीक है हम्म। अब इसके जो पार है वो है एक और दुनिया ठीक है हम्म। इसके पार हम लोग सोच नहीं सकते क्योंकि दिखता नहीं वही दिक्कत है हम्म। इसके पार भी दुनिया है है ना जैसे शरीर को सिंपल वे में शरीर जो पूरी तरह से दिखाई देता है इसको चलाने वाली शक्ति अदृश्य है वैसे ही पूरी सृष्टि को चलाने वाली शक्ति भी अदृश्य है पर सृष्टि दिखती है हम्म तो अभी हम लोग का कंसंट्रेशन होना चाहिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हर अदृश्य शक्ति जो है किसी न किसी जड़ चीज को चला रही है ये शाश्वत सत्य है इसको आप भुला नहीं सकते और मैं मानता नहीं हूं ऐसा भी नहीं बोल सकते ठीक है तो अब चेतना की तरफ हमारा पूरा ध्यान मेटाफिजिकल वर्ल्ड यानी पांच तत्वों के परे एक दुनिया है जिसको कह सकते हैं हम लोग तो परमधाम शांति धाम ठीक है या मुक्तिधाम जिसको कहते हैं ये सारी जो शब्दावली है ये अदृश्य और मेटाफिजिकल वर्ल्ड को कहा गया है जो पूरे फिजिकल वर्ल्ड को चला रही है हुँ. और जैसे आप देखेंगे तो ये मेटाफि फिजिकल जो वर्ल्ड है अदृश्य जो दुनिया है वो कई गुना ज्यादा बड़ा है इस फिजिकल दुनिया से हुँ. बहुत बड़ा है और वो पूरी सृष्टि के अंदर ये छोटा सा गेम की तरह है आपके आवाज कट रहे हैं। हेलो अभी ठीक हाँ, है। ये पूरी दुनिया में हम लोग जो देख रहे हैं एक छोटा सा गेम की तरह है एज ए बॉल और ग्लो के बाद जो दुनिया है वो कई गुना बड़ा है इससे हाँ। ठीक है और उसमें अलग अलग लहरें भी है ठीक जैसे आप प्लेन में जाते हो तो हवा कम हो जाता है ना ऑक्सीजन नहीं रहता है नहीं। तो धीरे धीरे जितने हम लोग ऊपर चले जाएंगे यानी फिजिकल वर्ल्ड से परे हो होंगे या दूर होते जाएंगे ऑक्सीजन खत्म होता जाता है ऑक्सीजन नहीं है ठीक है फिर एरोप्लेन में आप बैठते तो ऑक्सीजन बैलेंस करते वो लोग है न सारी चीजें है वो ऐसी दुनिया है जहां पर पांच तत्वों वाली कोई भी चीज हस्ताक्षिप नहीं कर सकती इंटरफियंस नहीं है फिजिकल कोई भी चीजों का जल्दी आकाश पृथ्वी ये चीजें ऊपर में नहीं है लेकिन फिर भी विज्ञान इसको ढूंढने की कोशिश करते कहेंगे फिर है ना उसके लिए कभी कभी बाबा कह देते हैं कि वो साइंस अपना गमन दिखाने की कोशिश करता है ठीक है क्योंकि वहां हो ही नहीं सकता वो चीजें इनके कुछ लिमिटेशन है तो अब ये जितने भी लोग है ना वो स्पेस में जाने की बात करते हैं स्पेस में कुछ बनाने की बात करते है, तो ये जो है ना बाबा कहते वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी ठीक है क्योंकि वहां से कुछ हासिल नहीं होगा यू कैन वर्क इन द पास्ट तत्व जो बने हुए हैं उसमें आप काम कीजिए उसमें कुछ क्रिएशन कर सकते है उसमें संभावना है उसके पैं क्यूँकी वो हमारे हाथ में नहीं है और वो किसी और की दुनिया है <laughs> यानी उस की दुनिया है जो बहुत बड़ी है वहां हम उसमें एंटरप्राइज नहीं कर सकते हैं ठीक है न तो कुछ भी करना है तो आपको दे दिया है ईश्वर ने एक ग्लोब दे दिया है पांच तत्व दे दिया है ताकि इस पे आप काम करो यू शुड एन्जॉय दचिंग नथिंग एल्स जैसे एक बच्चा है आपका तो बहुत रोता है ये करता है तो आप क्या करेंगे उसको प्यार करेंगे उसको देखेंगे कि उसको क्या चीज कैसे उसका रोना बंद करूं तो आप उसको नए नए खिलौने लाके देंगे उसका डाइवर्शन करेंगे और खिलौने के साथ बोलेंगे खेलते रहेवायो तो मत है नाइट तो सेम थिंग है ये ग्लोब जो दिया है बाबा ने उनकी बहुत बड़ी दुनिया है और उसमें से छोटा सा हिस्सा उनको खेलने के लिए दिया है लोना है ये पूरा ग्लोब ठीक है हम्म तो इसमें हम लोग खेल रहे हैं। अब खेल तो रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ एक बहुत बड़ा विधान हो गया मतलब एक नियम ऐसा है कि बच्चा जैसे खेलने लगता है तो वो सब कुछ भूल जाता है हम्म हेलो गेटिंग बहुत गहराई से समझना है इसको एज ए एग्जाम्पल जब बच्चा बहुत दूर रहा है अशांत लग रहा है तो आपको उसको खिलखिलाने के लिए हसाने के लिए या उसका मन लगा रहे कुछ करता रहे इसलिए आपने क्या किया कुछ नए खिलौने दे दिए कुछ वस्तुए दे दिए और वो खिलौने मस्त हो गया इतना मस्त हो गया कि वो आपको फूल गया सेम थिंग हैपन इन दिस वे भगवान ने आत्माओं को रचा फिर बोला ये खाली बैठे बैठे क्या करेंगे इनमें चेतना है तो इन्हें खेलना हाँ। पड़ेगा तो इनके लिए एक दुनिया बनाई बाबा ने और उसमें छोड़ दिया और जैसे उस दुनिया में एंट्री किया आत्माओं ने चेतना ने तो वो यहां से सब कुछ लेना शुरू कर दिया और उसको मजा आने लगा और वो फिर खेलने हाँ। लगा अब क्योंकि हाँ। एक सृष्टि का नियम है पहला सुख फिर बाद में दुख है इसलिए चाहत दुख की कभी भी नहीं होगी आपको प्रेजेंटेड सारी हाँ. दुनिया में किसी भी व्यक्ति को ये पूछो कि आपको सुख चाहिए या दुख चाहिए आंसर विल बी यूनिवर्सल दुख चाहिए आपको शांति चाहिए या अशांति चाहिए आंसर विल बी यूनिवर्सल शांति चाहिए हम्म हाँ. तो जब ये चीजें चाहत हमारी क्या है सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता ज्ञान ये सारी चीजें हमारी चाहत है hmm. क्योंकि हमारा इमेज हम भरपूर इसी से देखें कि जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड है संसार अलग वो दुनिया में शांति ही शांति है दीप है। hmm. कोई भी व्यक्ति शांति के बिना रह नहीं सकता उसको तो चाहत उसके अंदर से क्या चाहिए उसे शांति चाहिए Every human being needs peace peace peace because he is a एवरी ह्यूमन बींगी है लाया गया था ताकि वो कुछ एक्शन करे hmm. तो अब क्या हुआ एक्शन करते करते ये भूल गया hmm. ये सबसे बड़ा मिस्टेक हमारे से हो जाता है hmm. भूलने के कारण सारा बुद्धि हो गया भूल बुलाया इसके लिए बाबा कहते शब्द यूज करते दुनिया को कहीं पुरा भी होगा आपने की दुनिया क्या है भूल बुलाया है है।, hmm. है ना okay. ओ तो ये सृष्टि भूल बुलाया है यहा सुख दुख सब कुछ है मिक्सअप है यहाँ चीजें जो है हलचल है शांति है शांति है सब मना मिक्स्ड कन्वर्सेशन है ठीक है hmm. अब मेरा ये ओरिजिनल कर नहीं है hmm. मैं यहां का वासी नहीं हूं आप चाहो तो भी रह नहीं सकते ना तो इसीलिए आप कहीं और के हैं, यानी आप मेटाफिजिकल वर्ल्ड के हैं, परमधाम के हैं, शांति के हैं। तो वहाँ क्यों है क्योंकि वहा जो है परमात्मा रहते हैं, जो क्रिएटर है इस संसार के इस आत्माओं के क्रिएटर राइट रचयिता इसको कह सकते हैं वो रचयिता है और उसकी हम सब रचना है इसीलिए कहा जाता है ना ये कौन चित्रकार है कार तो ऑल माइ अथॉरिटी है सुप्रीम तो है और हम तो उसके रचना है हम उसके बच्चे हैं, इसमें रिलेशनशिप जोड़ सकते हैं कैसे भी एक माँ बच्चा बाप और माता पिता बा बच्चे कोई भी रिलेशनशिप आप जो है मैन्युफेक्चरर हैंड प्रोडक्ट ये सारी ठीक है तो अब हमें परमात्मा आकर बहुत सारी चीजें नहीं बताता जस्ट वो रिमाइंड करता है एक माँ है बच्चा अगर रो रहा है सब कुछ होने के बावजूद भी माँ को तुरंत पता चल जाता है कि बच्चे को क्या चाहिए दे दे दे। जी। नहीं पता चलता तो माँ नहीं है तो ये क्लियर हो जाता है जब हम लोग दुखी हो जाते हैं अशांत हो जाते हैं तो हमारी जो पुकार है उन कानों में जाती ही है, जाती है आप देखिए कोई भी बच्चा बहुत सारे बच्चे है कोई भी बच्चा रोता है तो उसकी माँ को तुरंत पहले पता चलता है बाद में सबको अब वो वही जाएगी जहाँ उसका बच्चा है तो वैसे ही जब हम लोग भूल जाते हैं और भूलने के बाद रोना शुरू कर देते हैं इन द दुखी हो जाते हैं तो सबसे पहले उनको ही सुनाई देता और किसी को नहीं क्यूंकि वो रचयता है तो वो आकर फिर देखता है कि आप बहुत ज्यादा बांझरा इसमें अटक गया है तो धीरे धीरे उसको जो है सिंपल सिंपल चीजें जो है क्योंकि अब हमने वो सारी चीजें बेटा फिजिकल के जो भाव है वो खत्म हो गए हमारे पास क्योंकि हम फिजिकल वर्ल्ड में आकर मिक्सअप हो गए और वो आकाशवाणी भी करे तो नहीं समझ में आए ना हमको समझ में आएगा नहीं आएगा तो उसको फिर क्या करना पड़ता है एक ग्राउंड डाउन टू द अर्थ आना पड़ता है जैसे बच्चा अगर नहीं मान रहा है तो माँ उसके लिए क्या नहीं करती है न? ना हम्म तो वैसे ही भगवान जो है उसको समझने की कोशिश करता है कि क्या है और समझ भी जाता है जैसे माँ बच्चे के बीच में अगर रिलेशनशिप देखा जाए तो बहुत रो रहा है माँ उसको समझ रहा है माँ फिर उस तरह से वो सारी एक्शन करते हैं वो सारी चीजें उसको प्रोवाइड करती है जहाँ से वो शांत हो जाए चुप हो जाए फिर एक बार चुप कराने के बाद ही बाकी सब चीजें उसको सब जा सकते है, है न अब जो बच्चा रो रहा है उसको क्या करेंगे उसको मारेंगे पीटेंगे तो और रोएगा ना? हम्म हम्म तो माँ का सबसे पहला काम होता है कि उसको चुप कराना ठीक है चुप होने के बाद फिर नेक्स्ट वो चीजें उसको देना शुरू करेगी ठीक है तो वैसे ही भगवान आकर देखता है कि ये बहुत अशांत है यहाँ पर पूरी तो सिंपल हाँ। वे में पहले उसको शांति करा शांति का महसूस करा दी पहले हाँ। जैसे ही शांत हो जाते हैं हम हाँ। फिर वो एनर्जी जो हमारे अंदर है वो एक्टिव हो जाती है फिर हम समझना शुरू करते हैं फिर जो कुछ हम भूल गए हैं उन चीजों को याद कराता है भगवान बाकी सब चीजें नहीं बताता है तुमने ये किया वो किया ऐसे हो वैसे हो नथिंग वो तो सिर्फ बाबा परमात्मा आकर क्या करता है वो चीजें बताता है जिन चीजों को हम भूले है लाइक like वहाँ like a... के रहने वाले हो हुँ, हुँ। आप कौन हो आप यहाँ क्या कर रहे हो आप क्या थी सर सारी चीजें थी। ठीक है अब हम लोग पहले रिवर्स में जाते हैं जहां हमको जाना है ये सृष्टि में हम सभी मनुष्य पाठ बजा रहे हैं, चेतना जो है काम कर रही है अब इस मेटा फिजिकल वर्ल्ड से हम लोग चलते हैं, धीरे धीरे फिजिकल वर्ल्ड ठीक है उसमें जो लहरें हैं उसको समझने की कोशिश करते है ठीक है ये एक जैसे ग्लोब है जहां पर हम लोग अभी है जैसे इस ग्लोब को छोड़ देंगे तो पहला लहर आएगा दूसरा लहर आएगा तीसरा लहर आएगा फिर एकदम टॉप पे हम लोग एक छत्ता जिसको कह सकते हैं छत्ता हम्म तो उस हाइट पे पीक पॉइंट पे मेन जो एनर्जी सोर्स है वो परमात्मा रहते है पहले फिर उसके आकर्षण में जैसे माँ है तो माँ के गोद में बच्चे होंगे ना तो वैसे हम लोग उनकी गोद में रहते हैं वहां पर और गोद में है इसीलिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसीलिए अगर वहा वो चीजें नहीं अब वहां कोई होता नहीं तो हम लोग वहां रहते भी नहीं क्योंकि हमारे अंदर उतनी शक्ति नहीं ना वो तो ऊपर ऊपर कैसे लटकेंगे आप कुछ तो भी होना चाहिए ना जिसपे लटके आप तो वो परमात्मा वहां पर रचयता है सुप्रीम है और उसके संग हम लोग अट्रैक्ट होते हैं और वहां पर अटकते हैं उसके प्यार में अटकते हैं ठीक है हाँ। तो इसलिए वहां का आकर्षण भी है वहां जाने की कोशिश भी आत्मा करती रहे लेकिन रास्ता नहीं पता इसीलिए सारी हाँ। मुश्किलें है हाँ। इसलिए दुनिया के लिए क्या कहा है कि ये दुनिया एक रेंज बसेरा है यहाँ आना और जाना है यह इज नथिंग बट एक होटल है आप में उस करने के लिए आए और होटल में दो दिन के लिए रुके दस दिन के लिए रुके एक महीने के लिए रुके जितना आपने रुकना है रुक लिया उसके बाद फिर से वापस अपने घर आपको जाना है हाँ। तो हमारा ओरिजिनल घर हो गया चेतना का कौन सा परम का परमात्मा रहते हैं क्योंकि परमात्मा वहाँ है वो हमारा पिता है इसलिए वही हमारा घर हाँ। हो गया हाँ। है न जो माँ बाप का घर होता है वही बच्चे का घर है जी। बच्चे का क्या आइडेंटिफाई होगा जो माता पिता है उसी से उसका घर जो भी है माता पिता का वही उसका घर है है ना? जी। हम्म हाँ। हम्म। तो वैसे ही परमात्मा परमधाम में रहते हैं, वो सृष्टि चक्र के खेल में नहीं आता है। हम्म हाँ। और वो परमानेंट टू सी पे रहते हैं वहीं पर रहते हैं परमधाम में ही हम्म और हम लोग आना जाना करते हैं उनकी रचनाएं। हम्म ठीक है तो अब इसको थ्री वर्ल्ड कॉन्सेप्ट इन लोग जिसको कह सकते हैं हम लोग वो चीजें समझने की कोशिश करें। जहाँ पर हम लोग एक्शन कर रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड में वो हो गया ताकार मनुष्य लोग ठीक है आपकी आवाज फिर है हाँ जहाँ पर हम लोग एक्शन कर रहे हैं हम्म हम्म बातें कर रहे हैं ये सारा जो पांच तत्वों की दुनिया बनी हुई है लोग ये हो गया ताकार मनुष्य लोग ठीक है हम्म हम्म और इसके ऊपर जैसे ही जहाँ ऑक्सीजन खत्म हो जाता है वहां से शुरू हो जाता है सूक्ष्म लो सूक्ष्म ठीक है और उसके आगे और थोड़ा दीप चले जाएंगे परे तो वो है परमधाम धाम शांति धाम जिसको कह सकते हैं ठीक है अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे बहुत सारे शब्द दिए गए हैं निराकार आकार और साकार ऐसे तीन गो तो निराकार तो सूक्ष्म हो गया ना नहीं परमधाम हो गया आकार हो गया सूक्ष्म और साकार हो गया जहां अभी हम लोग हैं। और एक शब्द भी है इंग्लिश में टॉकी मूवी एंड साइलेंस वर्ल्ड चौकी जहाँ पर बातें हो रही गई सृष्टि चक्र में सूक्ष्म सूक्ष्मी बस है जहाँ पर तो तो साकार तो वो साकार तो वो होता है ना जिसका आकार है तो वो हो गया साकार लाइक पृथ्वी लोक इसको तो साकार बोलेंगे ना साकार तो है जिसको वी कैन टच वी बराबर है तो साकार हो गया ना ये दुनिया दुनिया राइट हाँ तो सूक्ष्म सूक्ष्म तो फिर मेरा हुआ ना जिसका आकार नहीं है नहीं उसके पर सूक्ष्म में भी आकार है लेकिन आवाज नहीं अच्छा उसमें आकार है आवाज नहीं हाँ ये बहुत ठीक है देखिए जरूर ठीक है इंग्लिश में टॉकी मूवी एंड साइलेंट टॉकी बना आकार लो मूवी बनाकारी लो और फिर साइलेंट बना निराकारी लो ठीक है हम्म अब इसपे जितना आप चिंतन करेंगे ना उतना आपका योग लगना शुरू होगा ठीक है राजयोग का रहस्य आपको हाथ में आ रहा है ठीक है मुझे इसको समझना तो एक सेकेंड जो सरकार है वो तो हो गया ना ये वाला लोग है फिर तो सूक्ष्म जो है आ, जो जैसे आपने कहा यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो जाती है निकल लक्ष्य हम ऊपर जा रहे हैं न आ, तो वो बियॉन्ड ग्लोबल है ग्लोबल हाँ, ग्लोबर्ट ग्लोबल से बाहर है एक प्लेयर हाँ, समझ लेते हैं उसका फिर उसके ऊपर शांति धाम बहुत दूर है बहुत दूर है हाँ, पर हम तो ऐसे एक तीन गोले हाँ, लगाते हैं ना एक है ना ठीक। एक, ठीक। हा हाँ, ठीक। ठीक। फिर उसके बाहर एक लगाया फिर तीसरा लगाया जो तीसरा है वो शांति धाम है उसके नीचे जो है वो सूक्ष्म है फिर साकार है ठीक है ठीक है ओके इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे ना है लाइट बोलते हैं अपन अपन वन बैटरी फोकस करते हैं तो वो कैसा जैसा होता है ना हम्म हम्म लाइट को अगर आप देखेंगे बैटरी स्टेज अगर जाता है तो बैटरी में एक पॉइंट है ठीक है हम्म और उसकी फोकस बात कर जाती है है ना हम्म हम्म तो वो शेप में ऊपर से नीचे की तरफ आप लोग देख सकते है ठीक है और ये सारा लटका हुआ है उसी के ऊपर ठीक है जी आ, अब कैसे समा, अभी समझ गया आप ना इन चीजों को तो और पूछना है इसमें समझ गई ठीक अब इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझते ताकि क्लियर हो जाए हर चीज आप ठीक है हम्म और ये शाश्वत सत्य है इसको कभी भी आपको ठीक है सिंपल स्टोरी तीन मजली वाली बिल्डिंग और बिल्डिंग के आसपास आस कंपाउंड है बड़ा अच्छा ग्राउंड इसको है इसको अटैच ठीक है और कुछ बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड में ठीक है और ऊपर थर्ड फ्लोर में ओनली एक बच्चा और एक पिताजी यानी बा, बा, बा, बाप और बच्चा रहता है बस दो जन है hmm. और कोई नहीं है उधर hmm. तो उसमें जैसे ही सुबह होता है समथिंग वो बच्चा जो है उठ के खिड़की से जागता है hmm. नीचे की तरफ hmm. तो जैसे जागता है तो ये देखता है कि बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं तो इसको लगता है की आई शुड ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले ठीक है तो पिताजी को बोलता है डैड मैं नीचे जा रहा हूँ खेलने के लिए पिताजी को देखो जाओ तो लेकिन जल्दी आ जाओ कैसे ठीक है जल्दी आ जाओ, ना कोई प्रॉब्लम ठीक है हुँ, हुँ. और वो तुरंत नीचे उतरता है खेलने लगता है वो सतना मजा आता है शुरुआत में और कुछ होता है फिर थक भी जाता है टायर्ड होता है टायर्ड जैसे होता है वो भूल जाता है मुझे घर जाना है ऊपर पिताजी बोल रहा है गया अभी तक आया क्यों नहीं सवेरे गया है दो फेर हो गया शाम हो गया अब तक आया क्यों नहीं तो लेट शाम को पिताजी जागता है तो देखता है सारे बच्चे चले गए अकेला पड़ा हुआ है बेहोश तो पिताजी नीचे आता है इसको ले जाता है ऊपर एंड फिर उसको फ्रेश ओके उसको तो वापस सुला देता है ठीक है नेक्स्ट डे सेम थिंग क्या होता है वो जैसे उठता है तो फिर खिड़की से नीचे देखता है तो वापस खेल चल रहा है तो फिर ये पिताजी को बोलता है कि मुझे खेलना है जाके आता हूं ठीक है, तो है जाओ बेटा लेकिन जल्दी आना ओके कम काउंड जैसे ही करता है प्लेन तो वो अच्छा एकदम मजा आता है खेल के खुश होता है फिर जैसे जैसे दिन बढ़ चढ़ता है धूप होता है थकता है फिर भी खेलता है शाम तक खेलता है शाम सब लोग चले जाते हैं एंड ये भूल जाता है कही जाना है तुझे बेवुश हो जाता है फिर से फिर ले शाम बोलता अभी तक आया कि क्योंकि पिताजी ऊपर से देखता है पड़ा हुआ है फिर वो आता है उसको लेके वापस ऊपर चला जाता उसको तो फिर करके सिंपल तो तरीका है कि ये चीजें हमारे साथ भी होता है। हम ऊपर थे, इट वॉज ओनली परमात्मा के साथ थे बिल्कुल डीप हमारे पास शक्ति थी सब कुछ था लेकिन एक थॉट आ गया कि हमें कुछ करना है बच्चे का क्या है हमेशा कुछ न कुछ करने का थॉट आता है और माँ बाप बोलते है चलो बच्चा है करने दो है न तो ठीक है बेटा जाके आप तो वैसे हमारे मन में ऊपर रहते हैं ऊपर में परमधाम में थॉट्स भी नहीं है कोई थॉट नहीं है कोई हलचल नहीं है लेकिन जैसे ही थॉट आपके अंदर क्रिएट हुआ तो आप नीचे उतरते हैं तो वैसे ही हमने ऊपर सोचा कि मुझे कुछ करना है जस्ट नीचे आ गए ऑटोमेटिक हाँ। नीचे आ जाते हैं और फिर सृष्टि के अंदर रमने लगते हैं और फिर भूल जाते हैं फिर रोना शुरू कर देते हैं दुख आना मना रोना एंड हाँ। दुख किसको मालूम पड़ेगा सुख धरता दुख करता दुखाता वो मारता है उसको मालूम पड़ता है फिर वो आता है लेने के लिए जैसे वो बच्चा बेहूश हो जाता है उसे मालूम नहीं जाना है ऊपर मुझे तो उसको आखे ले जाना पड़ता है सेम बिल्कुल वैसे ही है जितनी भी आत्माएं हैं, वो संकल्प करके आ जाते हैं डी आते ही भूल जाते हैं। पूरा पूरा जितने भी लोग है प्यारे जितने भी आत्माएं हैं दर्शन परमात्मा की जितनी भी करोड़ों बच्चे है सब आके पार हो जाते हैं ठीक है ठीके? तो अपने अपने टाइम पे आते हैं हाँ। कुछ लोग साथ में आते हैं कुछ लोग अकेले आते हैं कुछ लोग थोड़ा आते है और ये सृष्टि का नियम भी है कि जो भी आता है पहला सुख पाएगा क्यों पाता है क्योंकि उसके पास प्योर एनर्जी है ना उसके साथ में हाँ। बाकी सब लोगों की एनर्जी डल हो गई क्योंकि उन्होंने यूज किया हाँ। इसलिए जो भी आता है पहला उसका नाम होता है बहुत पैसा सब कुछ होता है उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता क्योंकि पावर यूज हम्म और फिर धीरे धीरे पावर यूज हो जाता है फिर वो भी सब कॉमन बन जाता है फिर दूसरा आता है उसकी पावर चलती है <laughs> तो ये सृष्टि का नियम भी है मतलब जो भी पहला आएगा वो सुख पाएगा बाद में धीरे धीरे वो दुख होगा उसका जब सभी एक ही जन्म में या, या लेर्स में आप बात कर रहे हो जैसे जब वो पृथ्वी में आया तो वो पहले उसने सुख पाया हाँ। फिर उसके बाद दुख क्या अगले जन्म में पाया कि उसी जन्म में पहले सुख मिला फिर दुख नहीं जन्म जन्म हो तो बाद में हम दुख से जाएंगे तो फिर ये इसको फिर पहले सुख पाएगा फिर दुख पाएगा ये कौन से पीरियड में आप कह रहे हो लस्ट एक बच्चा पैदा हुआ वो पृथ्वी पे आया हाँ। तो उसने सुख पाया आप ये कह रहे हर बच्चा सुख पाता ही है लेकिन अभी तो हमको जो है ना इतना समझना है हाँ. इसके अंदर चार फेजेस होते हैं ठीक है ना उसको हम लोग आगे समझेंगे हम्म, हाँ. करने के बाद फोर स्टेप्स होते हैं फोर स्टेप्स ठीक है हम्म, हाँ. और फोर स्टेप में भी कई जन्म हो सकते हैं पहले आप स्टेज पे बहुत सारे जन्म ले सकते हैं कुछ जन्म है दूसरे स्टेज पे कुछ जन्म है तीसरे स्टेप पे कुछ जन्म है और लास्ट फोर्थ स्टेज में भी जन्म है ठीक है इसमें जन्म को ऐड नहीं करेंगे अभी जस्ट ओल तो एक्सरस्ट तो हाँ ये जब बच्चा कहते हैं आप पृथ्वी तो पर आता है हाँ। तो पहले सुख पाता, तो पाता ही है ठीक है क्योंकि तो वो कैसे उसका एग्जांपल दो मुझे उसकी एग्जांपल दो उसकी इन द सेंस वो एनर्जी है ना उसके पास ऊपर से जब आता है कॉस्मिक एनर्जी उसके पास है नब वो एनर्जी या पावर आपके पास होता है तो आप बाकी सब जो जिसमें लो एनर्जी है वो अट्रैक्ट होते है कि नहीं होते है जो बड़ा मैग्नेट है तो उसको लोग आकर्षित कर लेगा ना अपने आप पीछे तो ये पावरफुल एंट्री करते ही ये इसकी इसकी ताकत होती है इसमें तो सब कुछ मिल जाता है दूसरे इसको लोग इसकी सेवा करते हैं शक्ति को ही शक्ति के सामने भक्ति होती है हम्म हाँ। शक्ति नहीं तो भक्ति नहीं होगा ना हम्म हाँ। ठीक है तो ऊपर हाँ। से जो भी आएगा वो पावर के साथ आता है और फिर हाँ। उसकी शक्ति जो है फिर यूज होनी शुरू हो जाती है जैसे मोबाइल सिंपल इन बैटरी है इसको चार्ज करेंगे दूसरे दिन आप यूज कर पाएंगे और फुल चार्ज होती है तो अभी खुशी होती है ना हम्म हम्म उसमें कोई दिक्कतें आती नहीं है, है ना बड़ा अच्छी तरह से यूज करते हैं। फिर जैसे जैसे वो बैटरी डाउन होता है तो हमारा टेंशन बढ़ता है हम्म हम्म ऐसे तो चार्जिंग करो चार्जिंग करो है ना कभी कभी ऑप्शन नहीं मिल रहा आपको चार्जिंग चार्जर है लेकिन कोई करंट चार्जिंग करने का कोई पॉइंट ही नहीं है तो बड़ा परेशान होते हैं फिर जैसे तैसे हम लोग वो पॉइंट ढूंढ के उसको लगा देते हैं है ना? न तो जो एनर्जी फुल की वो धीरे धीरे बैटरी आत्मा को बैटरी भी कहा गया है हम्म उसकी बैटरी धीरे धीरे डल होती जाती है फिर उसके चार्जिंग प्वाइंट देखने पड़ने कहा से चार्ज होगा तो राजयोग एक बहुत बड़ा चार्जिंग पॉइंट है नहीं? जी अच्छा ये तीन लोग समझ गए आप अभी जी हाँ। सकार साकार और शांति राम हाँ ठीक है आकार साकार आकार निराकार ठीक है ऐसा हाँ। और इसके साथ में कई चीजें जो है फिलोसफी बातें बहुत सारी जुड़ी हुई है ठीक है लेकिन हाँ। अभी हम लोग तो एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा मैं ताकि आपको खुद उसको समझने के लिए अच्छा रहे कई बार क्या हो जाता तो है कुछ चीजें बताने से आप वही अटकते हैं और मैं नहीं चाहता आप चिंतित करो इसमें आप जब सही चीजें अपने मन से फिट करेंगे अपनी गोट तो नशा चढ़े तो बाबा भी कोई भी चीज के लिए फोर्स नहीं करता है ही होनली गिव द नॉलेज एंड कहता है कि बच्चे इसका चैंटिंग करो चिंतन करो चर्न करो इसको और उसकी शक्ति बना के आप यूज करो अपने hmm. तो कोई बंधन नहीं देता बाबा बाबा नॉलेज प्योर ओरिजिनल ट्रू नॉलेज देता है इसलिए परमात्मा को कहा है सत्य सत्य hmm. हो सी भी सत्य हो भी सत्य जो शब्द बोलते है hmm. तो वो सत्य ही बताएगा और कुछ नहीं बताएगा इसके अलावा तो जो भी आपने अभी सुना वो बिल्कुल ट्रू नॉलेज है आपके पास अब यार ओरिजिनल मक्खन जिसको कहते हैं घी जिसको कहते हैं ठीक है इसको कोई भी प्योर चीज होती है उसको ज्यादा नहीं खाया जाता तो थोड़ा ही खाके उससे बहुत शक्ति मिल जाती जैसे थाउजेंड mg की गोली है तो बार नहीं बोलेगा उसको बोलेगा पूरे के लिए काफी है है तो है है ना? हम्म ऐसे बाबा जो शका देता आपको नॉलेज दे देता है फिर उसके पर चिंतन करके उसकी पावर को एक्सपीरियंस आपको करना है हम्म ठीक है तो ये आत्मा का नॉलेज आपके पास आ गया और उसके साथ में तीन लोग का नॉलेज आपके पास आ गया अभी हम्म ठीक है अब वो हम लोग कल जो है परमात्मा के बारे में जानेंगे ठीक है और कुछ इसलिए hmm. अगर पूछना है और कोई सवाल आता है तो क्या लास्ट में नौ हाँ नहीं समझ तो आ गया जितना बात करिए ये तीन लोग समय आ बस तो आ गया अभी तक का तो आ गया बस इसको आपको क्या करना है करना जी अब नंबर एक आत्मा आई एम अजर अमर अविनाशी हूँ इसको अब ये नॉलेज कैसा है आज आप याप वाली बात बचिए बस जब यूज़ करते हैं आ जाने इसको पकड़ के रखना पड़ता है जैसे ही छोड़ देंगे छूट जाएगा <laughs> हम्म, क्योंकि जो दिख रहा है उसपे बिख रहा है तो जो चीजें दिखेगी उसपे चिंतन चलेगा आखिर जो देख रही है उसपे मन चलेगा काम जो सुन रहा है उसपे मन चलेगा जो भी आप खा रहे है उसपे मन चलेगा जो भी आप पहन रहे है उसपे मन चलेगा तो जो चीजें दिख रहे हैं उसका थॉट्स शुरू हो जाते हैं ना हमारे पास तो अभी ये चीजें ये ट्रू नॉलेज जो है दिखता नहीं है इसको फिर पकड़ के रखना पड़ता है अरे आय मसूर घड़ी घड़ी याद दिलाना पड़ता है मन बुद्धि संस्कार मेरी शक्त है मैं परम धाम निवासी हूँ मेरी ओरिजिनल क्वालिटी क्या है शांति प्रेम आनंद ज्ञात शक्ति पवित्रता ये मेरे ओरिजिनल क्वालिटी है इसी को पाने के लिए की वजह से मैं इस संसार में आया हाँ। मेरे साथ अगर फिर मैं अगर ये चीजें जब आत्मा समझेंगे तो चीजें अट्रैक्ट हो जाती है आत्मा समझने से ही परमात्मा की शक्तियां शुरू हो जाती है हाँ। परमात्मा का ब्लेसिंग जिसको कहते हैं वो शुरू हो जाता है जैसे बॉडी समझना शुरू कर दिया तो फिर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्षा जहाँ एनर्जी डाइवर्ट हो जाती मतलब एनर्जी यूज होना शुरू समझ रहे बात तो दो चीजें आप अगर जमा करना चाहते हैं या फिर आप यूज करना चाहते हैं वो चीजें बिंदी बिंदी लगाते जाओ जमा हो रहा है अगर आप देह और देह के पदार्थ तो यूज करेंगे या उसके संकल्प चलेंगे तो आपकी एनर्जी यूज हो जाएगी आप खाली हुँ। हुँ। और जैसे ही ये भिन्दी बिंदी आप समझना शुरू नॉलेज टू यूज करना शुरू करेंगे तो आप शक्तिशाली बनेंगे आप एनर्जी रिज्यू करेंगे आप चार्जिंग होते हम्म ठीक है ठीक है चलो ओके ओम शांति ओके ओम शांति